संक्षिप्त महाभारत भीष्म पर्व व्यास धृतराष्ट्र संवाद और संजय द्वारा भूमि के गुणों का वर्णन वैशं जी कहते हैं धृतराष्ट्र से ऐसा कहकर मुनिवर व्यास जी क्षण भर के लिए ध्यान मग्न हो गए इसके बाद फिर कहने लगे राजन इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि काल सारे जगत का संहार करता रहता है यहाँ सदा रहने वाला कुछ भी नहीं है इसलिए तुम अपने कुटुंबी कौरवों संबंधियों और हितैषी मित्रों को इस क्रूर कर्म से रोको उन्हें धर्मयुक्त मार्ग का उपदेश करो अपने बंधु बांधवों का वध करना बड़ा नीच काम है इसे न होने दो चुप रहकर मेरा अप्रिय न करो किसी के वध को वेद में अच्छा नहीं कहा गया है इससे अपना भला भी नहीं होता कुल धर्म अपने शरीर के समान है जो उसका नाश करता है वह कुल धर्म भी उस मनुष्य का नाश कर देता है इस कुल धर्म की रक्षा तुम कर सकते हो तो भी काल से प्रेरित होकर आपत्तिकाल के समान हो हो, रहे हो। तुम्हें राज्य के रूप में बहुत बड़ा अनर्थ प्राप्त हुआ है क्योंकि यह समस्त कुल के तथा अनेकों राजाओं के विनाश का कारण बन गया है यद्यपि तुम धर्म का बहुत लोप कर चुके हो तो भी मेरे कहने से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 मुझे भी सर्वसाधारण की ही भांति समझिए मेरी बुद्धि भी अधर्म करना नहीं चाहती परंतु क्या करूं? मेरे पुत्र मेरे वश में नहीं हैं व्यास जी ने कहा अच्छा तुम्हारे मन में यदि तुमसे कुछ पूछने की बात हो तो कहो मैं तुम्हारे सभी संदेहों को दूर कर दूंगा हितराज ने कहा भगवान संग्राम में विजय पाने वालों को जो शुभ शकुन दृष्टिगोचर होते हैं उन सब को मैं सुनना चाहता हूं ने कहा हवनी अग्नि की प्रभा निर्मल हो उसकी लपटें ऊपर उठती हो अथवा प्रदक्षिण क्रम से घूमती हो उनसे धुआं ना निकले आहुति डालने पर उसमें से पवित्र गंध फैलने लगे तो इसे भावी विजय का चिन्ह बताया गया है भारत जिस पक्ष में योद्धाओं के मुख से हर्ष भरे वचन निकलते हों उनका धैर्य बना रहता हो पहनी हुई मालाएं कुमलाती ना हो वे ही युद्ध रूपी महासागर को पार करते हैं सेना थोड़ी हो या बहुत योद्धाओं का उत्साह है एक दूसरे को अच्छी तरह जानने वाले उत्साही स्त्री आदि में अनासक्त तथा दृढ़ निश्चय 50 वीर भी बहुत बड़ी सेना को रौंद डालते हैं यदि युद्ध से पीछे पैर ना हटाने वाले पांच ही साथ योद्धा हो तो वे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं अतः सदा सेना अधिक होने से ही विजय होती हो ऐसी बात नहीं है इस प्रकार कहकर भगवान वेद जी चले गए और यह सब सुनकर राजा धित्राष्ट्र विचार में पड़ गए थोड़ी देर तक सोचकर उन्होंने संजय से पूछा संजय ये युद्ध प्रेमी राजा लो लोग पृथ्वी के लोभ से जीवन का मोह छोड़कर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा जो एक दूसरे की हत्या करते हैं पृथ्वी के ऐश्वर्य की इच्छा से परस्पर प्रहार करते हुए यमलोक की जनसंख्या बढ़ाते हैं और शांत नहीं होते इससे मैं समझता हूँ कि पृथ्वी में बहुत से गुण हैं तभी तो इसके लिए यह नरसंहार होता है अतः तो मुझसे इस पृथ्वी का ही वर्णन करो संजय बोला भरत श्रेष्ठ आपको नमस्कार है मैं आपकी आज्ञा के अनुसार पृथ्वी के गुणों का वर्णन करता हूं। ध्यान देकर सुनिए इस पृथ्वी पर दो प्रकार के प्राणी हैं चर और अचर चरों के तीन भेद हैं अंडस श्वेतज और जरायुज इन तीनों में जरायु श्रेष्ठ है तथा जरायुओं में मनुष्य और पशु प्रधान हैं। इनमें से कुछ ग्रामवासी और कुछ वनवासी होते हैं ग्रामवासियों में मनुष्य श्रेष्ठ है और वनवासियों में सिंह अचर या स्थावरों को उदभीज भी कहते हैं इनकी पांच जातियां हैं वृक्ष गुल्म लता वल्ली और त्वक्सार मांस आदि ये तृण जाति के अंतर्गत हैं यह संपूर्ण जगत इस पृथ्वी पर ही उत्पन्न होता और इसी में नष्ट हो जाता है भूमि ही संपूर्ण भूतों की प्रतिष्ठा है भूमि ही अधिक काल तक स्थिर रहने वाली है जिसका भूमि पर अधिकार है उसी के वश में संपूर्ण चराचर जगत है इसलिए इस भूमि में अत्यंत लोभ रखकर सब राजा एक दूसरे का प्राणघात करते हैं